आध्यात्मरामण उत्तरकांड पंचम सर्ग सर्गकोशे स्वयं तेत तकलोता असंगो यमो येस्ल परितो विचारिते इस बड़ी के समान यह आत्मा भी भिन्न-भिन्न से उनके संग से उन्हीं के आकार का भासने लगता है इसका भली प्रकार विचार करने से यह अद्वितीय होने के कारण असंग रूप और अजन्मा निश्चित होता है बुद्धे स्त्रीधावृत्तिरपी दृश्यते गुणत्रयात्मनः परे त्रिगुणात्मिका बुद्धि की ही जागृत और सुसुप्ति भेद से तीन प्रकार के वृत्तिया दिखाई देती है किंतु इन तीनों वृत्तियों में से प्रत्येक का एक दूसरे में व्यभिचार होने के कारण ये तीनों ही एकमात्र कल्याण स्वरूप नित्य पर ब्रह्म में मिथ्या है अर्थात उसमें इन वृत्तियों का सर्वथा अभाव है देहेन्द्रियारमस्त्म संगादस परिवर्तते धिय वृत्ति स्थम मूलतयावदोद बुद्धि की वृत्ति ही देह इंद्रिय प्राण मन और चेतन आत्मा के संघात रूप से निरंतर परिवर्तित होती रहती है यह वृत्ति तमोगुण से उत्पन्न होने वाली होने के कारण अज्ञान रूपा है और जब तक यह रहती है तब तक ही संसार में जन्म होता रहता है नेति हिदा तजे दशे समात सद्र सद्रसम चाह प्रजहा तत्पलम् नेति नेति आदि श्रुति प्रमाण से निखिल संसार का वास करके और हृदय में चित्घनामृत का आस्वादन करके संपूर्ण जगत को उसके सार रूप सत ब्रह्म को ग्रहण करके त्याग दे जैसे नारियल के जल को पीकर मनुष्य उसे ठेक देते हैं कदाचिदात्मा नमृ न जायते आत्मा न कभी मरता है न जन्मता है वह न कभी क्षीण होता है और न बढ़ता ही है वह पुरातन संपूर्ण विशेषणों से रहित सुख स्वरूप स्वयं प्रकाश सर्वगत और अद्वितीय है। एवं कथं भवो प्रतियते, अज्ञान तो ध्या प्रकाश थे ज्ञान विरोधात जो इस प्रकार ज्ञानमय और सुख स्वरूप है उसमें ज्ञान होने के बाद यह दुख में संसार कैसे प्रतीत हो सकता है यह तो अध्यास के कारण अज्ञान से ही प्रतीत होता है ज्ञान से तो यह एक क्षण में ही लीन हो जाता है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का परस्पर विरोध है। हैद्र विभाव विपस्थ्य असर्पभूते ही विभावन यथा के जगत। से जो अन्य में अन्य में की प्रतीत होती है उसी को विद्वानों ने अध्यास कहा है जिस प्रकार असर रूप रज्जो में सर्प की प्रतीत होती है उसी प्रकार ईश्वर में संसार की प्रतीत हो रही है विकल्प माजा रहित चिरात्म अहंकार ये सक प्रक अध्यात एवत्म सर्वकारणे निरामये ब्रह्मि केवले परे जो विकल्प और माया से रहित है उस सबके पर निरामय अद्वितीय और चित स्वरूप परमात्मा ब्रह्म में पहले इस अहंकार रूप अध्यास की ही कल्पना होती है इच्छाधि राखादि धर्म का संसुप्त सबके साक्षी आत्मा में इच्छा अनिच्छा राग द्वेष और सुख दुखादि रूप बुद्धि की वृत्तियां ही जन्मरण रूप संसार की कारण है क्योंकि सुप्त में इनका अभाव हो जाने पर हमें आत्मा का सुख रूप से भान होता है अनाद्य विद्योदिबिंबितकाशो यमितर चिता आत्मा साक्षतया पर छन्न पर ही अनादि अविद्या से उत्पन्न हुई बुद्धि में प्रतिबिंबित चेतन का प्रकाश ही जीव कहलाता है बुद्धि के साक्षी रूप से आत्मा उससे पृथक है वह परमात्मा तो बुद्धि से अपरिछिन्न है अग्नि से तपे हुए लोहे के समान चिरा साक्षी आत्मा तथा बुद्ध के एकत्र रहने से परस्पर अन्योन्या अन्योन्याध्यास होने के कारण क्रमशः उनकी चेतना और जड़ता प्रतीत होती है अर्थात जिस प्रकार अग्नि से तपे हुए लोह पिंड में अग्नि और लोहे का तादात्मक हो जाने से लोहे का आकार अग्नि में और अग्नि की उष्णता लोहे में दिखाई देने लगती है उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा का तादात्मक हो जाने से आत्मा की चेतनता बुद्धि आदि में और बुद्धि आदि की जड़ता आत्मा में प्रतीत होने लगती है इसलिए अध्यास लेकर शरीर पर्यंत वस्तुओं को ही आत्मा माले लगते हैं निरीक्षित स्वात्मात्मु तेजम जलमात्म गोचरम गुरु के समीप रहने से और वेद वाक्यों से आत्मज्ञान का अनुभव होने पर और अपने उपाधि रहित आत्मा का साक्षात्कार करके आत्मा रूप से प्रतीत होने वाले देहादि संपूर्ण जल पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए प्रकाश रूपो हमजो हम असतृति विभातो हम अतीमल विशुद्ध विज्ञान निरामय संपूर्ण आनंदमय प्रिय मैं प्रकाश स्वरूप अजन्मा अद्वितीय निरंतर भाषमान अत्यंत निर्मल विशुद्ध विज्ञान घन निरामय क्रियारहीत और एकमात्र आनंद स्वरूप हूँ सदैव मुक्तो हम चिंत्य शक्तिमा अति क्रियात्मक अनंतम संध विभावित्रेदवादि तो भी मैं सदा ही मुक्त अचिंत शक्ति अतिद्रिय अभिकृत रूप और अनंत पार हू वेदवादी पंडितजन जन मेरा हृदय में चिंतन करते हैं सदात्मा अखंडित आत्म न विचार माढ विशुद्ध भावनाद्याण इस प्रकार सदा आत्मा का अखंड वृत्ति से चिंतन करने वाले पुरुष के अंतकरण में उत्पन्न हुई विशुद्ध भावना तुरंत ही कारकादि के सहित अविद्या का नाश कर देती है जिस प्रकार निर्माण सेवन की हुई औषधि रोगों को नष्ट कर डालती है आत्मा विभाव साधनों विज्ञान अधिक केवल आत्मसंसित आत्मचिंतन करने वाले पुरुष को चाहिए कि एकांत देश में इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर और अंतःकरण को अपने अधीन करके बैठे तथा आत्मा में स्थित होकर और किसी साधन का आश्रय न लेकर हुआ केवल द्वारा एक आत्मा की ही भावना करे विश्व परमात्म दर्शन विलाप ये पुनस्िदानंदमय तिषते वेद परमात्म स्वरूप है ऐसा समझकर इसे सबके कारण रूप आत्मा में लीन करे। इस प्रकार जो पूर्ण चिदानंद स्वरूप से स्थित हो जाता है उसे बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं रहता पूर्वम समाधेर अखिलंब चिंत ओंकार मात्रम सचराचरम जगद तदेव वाच्यम प्रणवो हिवाचको विभाव्यते ज्ञान वे समाधि प्राप्त होने के पूर्व ऐसा चिंतन करें कि संपूर्ण चराचर जगत केवल ओंकार मात्र है यह संसार वाच्य है और ओंकार इसका वाचक है अज्ञान के कारण ही संसार की प्रतीति होती है ज्ञान होने पर इसका कुछ भी नहीं रहता अहंकार संज्ञा पुरुषो विश्व युकार कस्त क्रमात्मकार परिपथ्यतेखिल समाधि पूर्व न तो तत्व भवे ओंकार में अ और म ये तीन वर्ण हैं इनमें से अकार विश्व जागृति के अभिमानी का वाचक है उकार तेजस् स्वप्न का अभिमानी कहलाता है और मकार प्राज्ञ सुसुप्ति के अभिमानी को कहते हैं यह व्यवस्था समाधि लाभ से पहले की है तत्प्टि से ऐसा कोई भेद नहीं है मध्ये बहुधा तेजस द्वितीय वर्णम प्रणवस्था नाना प्रकार से स्थित अकार रूप विश्व पुरुष को उकार में लीन करे और ओंकार के द्वितीय वर्ण तेजस रूप वर्ण मकार में लीन करें मकारम विलापयेतम् ब्रह्म सदाक्ति अभिज्ञान उपाधितो उपाधि फिर कारणात्मा प्राग्य रूप मकार को भी चिदघन रूप परमात्मा में लीन करे और ऐसी भावना करे कि वह नित्य मुक्त विज्ञान स्वरूप परब्रह्म मैं ही हूँ एवं सदा जात पर सुख प्रकाशक साक्षात विमुक्त हो चलवारि इस प्रकार निरंतर परमात्म भावना करते करते जो आत्मानंद में मग्न हो गया है तथा जिसे संपूर्ण दृश्य प्रपंच विस्मित हो गया है वह नृत्य आत्मानंद का अनुभव करने वाला जीवन मुक्ति योगी निस्तरंग समुद्र के समान साक्षात्मुक्त स्वरूप हो जाता है हे दिश्यो इस प्रकार जो निरंतर समाधि योग का अभ्यास करता है जिसके संपूर्ण इंद्रिय गोचर विषय निवित्त हो गए हैं तथा जिसने काम क्रोध आदि संपूर्ण सं... शत्रुओं को परास्त कर दिया है, उस छहो इंद्रियों मन और पांच ज्ञान इंद्रियों को जीतने वाले महात्मा को मेरा निरंतर साक्षात्कार होता है सदा मुक्त समस्त बंधन प्रारब्ध मसन मानवर्जित साक्षात प्रबल इस प्रकार आत्मा का ही चिंतन करता हुआ मुनि सर्वदा समस्त सम प्रारब्ध फल भोगता रहे इससे वह अंत में साक्षात मुझे में लीन हो जाता है आदोच मध्य तथय चा भवं शोक इत्वा विद्वा समस्तं भजे समात्मा अनुमथाखिला संसार को आदि अंत और मध्य में सब प्रकार से भय और शोक का ही कारण जानकर समस्त वेद विहित कर्मों को त्याग दे तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा रूप अपने आत्मा का भजन करे आत्मन्य भेदेन भवत्य भेदेन भवत्य यथापयः यथा यथा जिस प्रकार समुद्र में जल दूध में दूध महाकाश में घटा का शादी और वायु में वायु मिलकर एक हो जाते हैं उसी प्रकार इस संपूर्ण प्रपंच को अपने आत्मा के साथ अभिन्न रूप से चिंतन करने से जीव मुझ परमात्मा के साथ अभिन्न भाव से स्थित हो जाता है यदि लोक संस्थित जगन्मृषि विभावन्मे निरातम यथेन्दु भेदो जिग्भ्रमादय यह जो जगत है वह श्रुति युक्ति और प्रमाण से बाधित होने के कारण चंद्रभेद और दिशाओं में होने वाले दिग्भ्रम के समान मिथ्या ही है ऐसी भावना करता हुआ लोग व्यवहार में स्थित मुनि इसे देखे यावन तपस्ेद अखिलमकम तावन मद राधन तत्परो भवे श्रद्धालुर्जित भक्ति लक्षण हमान जब तक तक सारा संसार मेरा ही रूप दिखलाई न दे तब तक निरंतर मेरी आराधना करता रहे जो श्रद्धालु और उत्कट भक्त होता है उसे अपने हृदय में सर्वदा मेरा ही साक्षात्कार होता है रह सार रहसारह मया प्रिय संपूर्ण के सार रूप इस गुप्त रहस्य को मैंने निश्चय करके तुमसे कहा है जो बुद्धिमान इसका मनन करेगा वह तत्काल समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा भ्रतर परिदृश्यते जगन माया तथा, भावित भाई यह जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब माया है इसे अपने चित्त से निकाल कर मेरी भावना से शुद्ध चित्त और सुखी होकर आनंदपूर्ण और क्लेश शून्य हो जाओ य सेवते जो पुरुष अपने चित्त से मुझ गुणातीत निर्गुण का अथवा कभी कभी मेरे सगुण स्वरूप का भी सेवन करता है वह मेरा ही रूप है वह अपने चरण रथ के स्पर्श से सूर्य के समान संपूर्ण त्रिलोकी को पवित्र कर देता है विज्ञान में तदखिलम श्रुति सारे कम वेदांत वेद्य चरण भगी श्रद्धया परिपठे गुरुभक्ति मद्रूप में यदि सुभक्ति यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रुतियों का एकमात्र सार है इसे वेदांत वेद्य भगवत् मैंने ही कहा है जो गुरु भक्ति संपन्न पुरुष इसका श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा उसकी यदि मेरे वचनों में प्रीति होगी तो वह मेरा ही रूप हो जाएगा ये श्रीमद्दाध्यात्मरा वे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे पंचम सर्ग